नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी जो कि वर्तमान समय माउंट आबू में रहते हैं शांतिवन एवर हेल्थी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और मेडिकल विंग के भी एज अ सेक्रेटरी के पद में रह अपनी ईश्वरीय सेवाएं समाज को दे रहे हैं तो आज मेंटल हेल्थ के विषय में हमसे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे साथ ही में आज के प्रोग्राम में हमारे बीच में सोनल व्यास जी हैं जो कि इंदौर में रहते हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर निधि प्रजापति जी भी हैं राजस्थान कोटा से डॉक्टर दोनिका रुपैर जी भी हैं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं और पीके अवनीश माउंट आबू राजस्थान से हैं डॉक्टर अम्बा पांडे जी भी आज हमारे बीच में हैं रत्नाभा शर्मा जी भी आज हमारे बीच में हैं जो कि एक सिंगर है और इन सब कलाकारों का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अखियों में नन मुन एक सपना दे रे सुरमई अखियों में नन मुनईक सपना दे रे सिंधी के उड़ते पाखिर अखियों में आ जा रिया रूर रूम सुर में अखियों में नलम एक सपना दे जा रे कोई सपना दे जा मुझको कोई अपना दे जा सा, मगर कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी सुरमई अखियों में निक सपना दे जा रे के उड़ते पाखिर रे में आ जा सा रे रारी रू ओ रारी रू सारी रा रूं और आरी रूं के रथ पर जाने वाले नींद करथ पर वाले जितना कर दे कि मेरी आंखें भर दे आँखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे सुरय अखियों में नमिक सपना दे जा रे नि के उड़ते पाखी रे में आ जा साखिरे रारी रारू को रारी नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आज स्पेशल हमने खास आप सभी को जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर लोगों से जो हमारे ब्रह्म कुमारी शांतिवन में विशेष डॉक्टर्स है और क्रम कुमारी से जुड़े हुए काफी लोग हैं हम सभी को कोशिश करके जोड़ने की एक प्रयास किया है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में जी हाँ वैसे कहा जाता है कि जितने भी बीमारियां होती हैं, उसका पहले तो मन से शुरू हो जाता है और मन अगर ठीक है तो फिर आप बीमारियों से बचे रहते हैं तो मन को ठीक करना या मन में बीमारियाँ कैसे आ जाती है इन सारे जो सवाल है आपके मन में जो परेशानी है मन की बातों का वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से हमारे सभी दिग्गज मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है पर पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब कैसे है आप <laughs> जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच और इसके साथ डॉक्टर अमेरनाथर है बहुत बहुत स्वागत है सर आप कैसे हैं? हैं अच्छे रूंशंती। नमस्कार नमस्कार शांति हैमस्कार सोनल व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनल बैस जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में कैसे आप धन्यवाद आपका और कहाँ ऐसी है आप इंदौर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया उसके साथ डॉक्टर डोनिका रूपारे जी हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है डोनिका जी कैसे है आप धन्यवाद नमस्ते ओम शांति बहुत अच्छे हैं, एकदम फाइन और किस जगह से आप जुड़े हैं आज औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आज के लिंक में और इसके साथ डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रजापति जी स्वागत है आपका कैसे है आपको ठीक हूँ और आप लोगों के साथ लाइव जी राजस्थान कोटा ऐसी ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और उसके साथ में बीके अमीर जी, जी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप नमस्कार रमेश जी नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही वेलकम सॉन्ग से और हमारे साथ विशेष रत्ना शर्मा जी जुड़ गए हैं रत्ना शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे आप ओम साई राम ओम शांति रमेश जी मैं बहुत अच्छी हूँ सभी इतने जेबल गेस्ट को देखकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है जी जी जी मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के शुरुआत में आज जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ हैं और इसी विषय पर हमारे सारे आए हुए अतिथिगण अपने विचार रखेंगे और उसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे गीत से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा तो मैं चाहूंगा कि आप एक गीत प्रेजेंट कीजिए स्वागत जी बिल्कुल रमेश जी सभी तरफ से ये सुमन के रूप में आप सभी को ये गीत वेलकम सॉन्ग समर्पित तो है स्वागत तो में में रंग सा हैंग बस तुम्हारे और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या तो हवा में एक नशा है तुम्हारी तो फिजाओ में रंग सार हैंगारे है पश तो है। है तुम्हारे और का और क्या और क्या tum mari ho au dekh lo naya naya chalegi ki jaha hu aa ha ha aa ha ha ha hi hi hai aisa hu dula dula hai isme tum ho to hai ye samaa आरे क्या अरे क्या अरे क्या अरे क्या, क्या। धड़क रहा है दिल मेरा छुकी छुकी है तेरी यहां हो आ हा हा हा आ हा में हो वो कह भी दो रुकी रुकी है बात और क्या और क्या और क्या और तुम तुम्हारी तो हवा में इक्की नशा है में रंगसार हैंग और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या <laughs> बहुत ही अच्छा गीत आपने भजन दिया और हमारे सभी डॉक्टर्स और मेडिकल से जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में और सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी को जो शांतिवन में विशेष एवर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और मेडिकल विंग के भी सेक्रेटरी हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग डॉक्टर बनारसी लाल शाह को सुनते हैं तो वो हमारे सबकी मन की भावों को समझते भी है भावनाओं को समझते हैं और आज के इस दौर में जो सारी सिचुएशन है उन सारी सिचुएशन को जानते हुए वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मोटिवेट करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर बनारसी लाल शाह का बहुत बहुत स्वागत है जी सर ओम शांति ओम शांति गुड मॉर्निंग प्रणाम गुड मॉर्निंग ये पाया गया ये देखा गया है ये कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है लोग हर साल सुसाइड सुसाइड करते करते हैं। अब क्यों करते हैं? अब क्यों जो जो फेल हो जाता है विद्यार्थी वही नहीं करता है और डिवीजन में आने वाले भी विद्यार्थी करते हैं केवल विद्यार्थी ही नहीं करते हैं अच्छे हैं, आ, हैं, अच्छे पोस्ट पर डॉक्टर हैं इंजीनियर है अच्छे अच्छे पोस्ट पर है ऑफिसर हैं लेकिन वो लोग भी देखा गया कि वो लोग भी सुसाइड करते हैं क्या कारण है तो ये इस पर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि मेंटल हेल्थ जैसे और हमारे तीन हेल्थ हैं इम्पोर्टेंट हमारा मेंटल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ पर हम देखें मान लीजिए कोई बच्चा है अगर वो बचपन से थोड़ा कम बुद्धि का है या वो कम समझता है तो हम उसको ये ना कहें कि तुम कम बुद्धि का है तुम्हारे को समझ नहीं है तुमको ये नहीं करे उसको हौसला को बढ़ाएं उसके उमंग को बढ़ाएं बढ़ाए शब्द यूज़ न करें धीरे धीरे डिप्रेशन में जाए धीरे धीरे बच्चों से अलग हो जाए धीरे धीरे पढ़ाई से अलग हो जाए उसको उमंग उत्साह बढ़ाए हम समझते हैं कि उसमें बुद्धि कम है उसमें उसकी बुद्धि का विकास कम है लेकिन कम कहेंगे तो डिप्रेशन में जाए किसी के कमी को सीखे उसकी दर्शाएंगे उसकी कमी को रखेंगे तो उसकी कमी नहीं निकलेगी जैसे आज परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के अंदर कितना कमी था लेकिन शिव बाबा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे तुम्हारे में ये कमी है बाबा ने कहा अरे बच्चे तुम तो देवता थे पर तुमको तो फिर से देवता बनना है तो उसी तरह हम अपने बच्चों को संबंधियों को या जिसको भी देखते हैं थोड़ा ये मेंटली थोड़ा सा वीक है तो उनको उनके सामने कभी भी नहीं करना अरे आप तो बहुत अच्छे हैं आपका बच्चा अगर थोड़ा वीक है उसे पौधे लगवाइए उसे खेती में थोड़ा पाँच दस मिनट आधा घंटा के लिए ले जाइए उसे पौधे मिर्ची का पौधा लगाइए बैंगन का पौधा लगाइए और कोई पौधे लगाइए और उसको एक पंद्रह दिन के बाद सुनाइए अरे बच्चे तुमने जो पौधा लगाया हम सबसे अच्छा है ग्रो कर रहा है उसमें सबसे अच्छा फल निकल रहा है तो उसकी खुशी बढ़ेगी उसके अंदर की उमंग बढ़ेगा तो जब हम खुशी में रहते हैं या खुश करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन है हमारे एड्रिन, एड्रिनल है, ये है, तो ये सभी हमारे मोरफिन है, है ये सारी चीजें खुशी से बढ़ता है हम अपने बच्चों को संबंधियों को किसी को भी हम गुस्सा करते हैं ग्रोथ करते हैं तो उसका डाउन होता है और हम उसको प्यार देते हैं प्यार से बातें करते हैं तो उसका ये ब्रेन में जो शिक्रिशन होता है, हॉर्मोन्स का वो बढ़ता है जिससे हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है हमारे कारोबार में हम उसको खुशी से करते हैं हम थकते नहीं है नेगेटिव विचार आता नहीं उसी तरह अगर हम क्रोध में आते हैं अगर हम डांटते हैं घर में लड़ाई करते हैं झगड़ा करते हैं तो ब्रेन से उसी तरह नेगेटिव सीग्रेशन होता है से हार्मोन्स आदि आदि ये चिंता से क्रोध से भय से होता है तो इसीलिए कुछ भी हो जाए घर में आपस में माँ बाप कभी भी झगड़ा ना करें कभी भी जोर से ना बोले कभी भी डांटे नहीं तो हमारी बैड हमारे ब्रेन से होता है और आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रेन से होता है तो क्या हाल होगा? सबसे हमारे खान पान में, केला, आज गाँ, गाँ में भी केला मिलता है और फ्रूट नहीं मिलेगा लेकिन केला हर गांव में हर जगह मिलता है तो केले में से रिकॉर्न होता है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा हो तो हम तो चाहेंगे हमारा ये राय रहेगा कि हर परिवार में परिवार वालों के लिए घर के लिए बच्चों के लिए हम एक केला रोज जरूर अपने अपने बच्चों बच्चों को को खुद भी भी खाएं खिलाएं रिश्तेदारों को भी कि वो केला जरूर खाएं क्योंकि केला एक ऐसा सस्ता सरल फ्रूट है और तीन दिन मिलता है उसका कोई सीजन नहीं होता आजकल तो थो थोड़ा ज्यादा सीजन है लेकिन हर समय मिलता है तो वो केले में होता है तो हमारे ब्रेन को बैलेंस डिप्रेशन से कहिए एनजाइटी से कहिए और और बीमारियों से वो हमको एक संभालता है तो ये बात को हम इसका ध्यान रखें दूसरा हम ये ध्यान रखें कि अपने बच्चों के साथ फैमिली में हम थोड़ा टाइम निकालें उससे हसे बहले उनको खेलने का ये करें तो उनको ब्रेन का डेवलप होगा मान लीजिए बच्चा आपका डिप्रेशन में जा रहा है खुद देख रहे हैं समझ रहे हैं अगर उसको छोड़ते जाएंगे तो अलग एकांत में रह करके और डिप्रेशन में जाएगा वो डिप्रेशन में है एकांत में रहना पसंद करता है अलग अलग रहना पसंद करता है नहीं उसको जबरदस्ती प्यार से गोद में उठा करके अपने उसके हाथ पकड़ के अरे चले चलो बच्चे आज फलाने खेती में फलाना चीज लगाए हैं दुकान में फलाना चीज आया है आज शहर में चीज आया है, तो उसको ले जाइए उसको घुमाइए फिराइये उसको मन को मतलब कि बहलाइए तो इससे क्या होगा कि रिटर्न उसके मन से ब्रेन से निकलेगा तो उसके जो संस्कार हैं जो बुद्धि है उसका डेवलप होगा और इन बातों से भी अगर कुछ नहीं होता है तो हमको डॉक्टर्स का परामर्श लेनी चाहिए कि कई बीमारियां हैं जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो ठीक ही नहीं होगा ये तो उतरेगा नहीं ये तो पड़ता ही नहीं है ये तो यही नहीं हो रहा है नहीं ऐसा हमको ये नहीं करना बाबा तो हमको शिव बाबा कहते तो हैं कि नहीं बच्चे अपने मुख से ब्लेसिंग नहीं तो ये सुधरेगा नहीं नहीं ये सुधरने वाला है तो बहुत अच्छा बनने वाला है। हमारे घर में सबसे अच्छा बच्चा है तो यही है इस तरह के हम पॉजिटिव थिंकिंग करें उनके साथ व्यवहार करें तो हमारे ब्रेन की जो भी शक्तियां हैं जो भी नर्व है वो तो अच्छा काम करेंगे और हम इन बातों से केवल हम अपने परिवार को नहीं समाज को देश को हम डिप्रेशन से और सुसाइड टेंडेंसी से हम ब्रेन की अलग अलग एंजाइटी से सदा नेगेटिव सोचने से इन सब बातों से हम दूर रख सकते हैं दूसरी बात हम आपको थोड़ा राय देंगे क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम पचास साल से हैं तो हमारा यह अनुभव है और हमने देखा है कि अगर कोई भी टेंडेंस कितना भी आप व्यस्त है कितना भी आप इरिटेशन में है नेगेटिव विचार में है ईश्वर का चिंतन करें ईश्वर के चिंतन से उसको हम सरल भाषा में मेडिटेशन कहते हैं आपके भाषा में हम चिंतन करते हैं आपके और सरल भाषा में हम कहेंगे कि ईश्वर को याद तो करिए तो जिसके साथ हमारी बुद्धि जी है जिसको हम याद करते हैं उससे ब्लेसिंग निकलती है उससे ब्लेसिंग मिलती है अगर ईश्वर तो याद करेंगे तो ईश्वर से क्या मिलेगा उनकी ब्लेसिंग क्या होगी शांति सुख आनंद पवित्रता जो हमारा संस्कार है आत्मा का, कौन है? आत्मा तो आत्मा का का है तो ये गुण है तो ये हमारे में है लेकिन वो छुप गया है उसको जागृत करना है अब हम कहेंगे किसी दंडा लेकर किसी को कहेंगे कि जागृत हो जाए वो तो जागृत नहीं निकला उसको बहुत प्यार रियलाइज कराना है समझाना है कि हम बच्चे तुम कैसे इस शरीर में रह करके तुम कैसे अच्छा काम कर सकते हो कैसे अच्छा सोच सकते हो अच्छा सोचने का विचार हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है समाज पर कैसे पड़ता है हमारे उसके लिए हमारे परिवार पर कैसे पड़ेगा तो उसको रियलाइज कर बाबा ने हम बच्चों को रियलाइज कराए हम ऐसे थे क्या नहीं बहुत सिंपल थे बहुत साधारण थे बहुत छोटी विचार था बहुत संकुचित व्यवहार था लेकिन बाबा ने इतना ब्रॉड कैसे बनाया याद दिलाया बच्चे तुम ये नहीं हो जो तुम हो तुम तो विश्व के मालिक थे कहा हम एक गांव के, के मालिक नहीं है कहा सोचिए तो कितना बड़ा बाबा ने पॉजिटिव थिंकिंग हम बच्चों को सिखाया और उससे ये हुआ कि आज हमारा बेहद में बुद्धि चला गया से निकल करके हम जो कुछ भी सोचते हैं बेहद के लिए सोचते हैं मेडिटेशन करते हैं तो बेहद के लिए करते हैं किसी का स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं तो बेहद का सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास हो सबका स्वास्थ्य ठीक हो, सभी लोग हेल्दी रहें, अपने परिवार में रहें लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए हम लोग ये करते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ाना चाहिए अच्छा बगीचे में ले जा करके घुमाना चाहिए उसको खुशी में लाना चाहिए चाहे कोई भी आपका सदस्य हो बहन हो भाई हो ये ना कहना चाहिए अरे तुम्हारी छोटी बहन तो तुमसे है ये तुम्हारे से जाते पढ़ा लिखा है तुम्हारे से जाते नंबर लाया है नहीं अगर मान लीजिए आपका बच्चा फेल भी हो गया तो उसको कहिए हौसला दिलाई अरे इससे क्या हुआ इसमें अच्छा हुआ तुम एक साल और तैयारी करो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाओ तुम अपने बोर्ड में फर्स्ट लाओ तुम अपने स्टेट में फर्स्ट लाओ डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट लाओ तुमको और अच्छा रह जाए अच्छा चांस मिल गया कभी ये नहीं कहा आग, नहीं तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए फेल हो गए तुम खेलते हो इसलिए फेल हो गए तुम गलत संग में जाते हो इसलिए फेल हो गए कभी रियलाइज नहीं कराइए एक तो, तो पहले से वो दुखी है पहले से वो नर्वस है पहले से हर डरा हुआ है और हम उसके ऊपर और ये डालते तो क्या होगा इसलिए कभी भी मान लीजिए एग्जामिनेशन की बात ही नहीं है रिजल्ट की बात नहीं है कोई भी बात बच्चा कोई गलती कर दिया है सीधी उसकी गलती को रियलाइज नहीं कराइए सीधे उसको टोकिए नहीं कोई बात नहीं है अगर हो गया तो क्या हो गया अच्छा काम करो समाज में तुम्हारा नाम हो जाएगा परिवार में नाम हो जाएगा वो तो गलत काम मिट जाएगा तो हम इस तरह से हम बच्चों को परिवार को समाज को हम सब पॉजिटिव सोचें दूसरों के लिए पॉजिटिव देखें उन और सभी में उमंग गुस्सा पढ़ाएं और सबको हम साधारण नजर से न देखे हम ऊंची नजर से देखे कि नहीं ये समाज में परिवार में हमारा आया है एक विशेष आत्मा है कुछ हो भी गया तो उसमें करेक्शन तुरंत देने की जरूरत नहीं है उसको उमंग उ और बढ़ाना है नहीं इसमें कल्याण है इसमें फायदा है अभी तुम नर्वस नहीं हो डरो नहीं, कुछ नहीं है ये बहुत अच्छा सबक सिखा करके जाने वाला समय है तो इसलिए हम लास्ट में ये भी कहेंगे हम लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि हम राजस्थान में हैं राजस्थान में हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जहां हमारे दो तीन हॉस्पिटल है साइकेट्रिक डॉक्टर हैं ये ना समझे कि साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग कहेगा कि इनका बच्चा पागल है या ये है वो है नहीं वो तो डॉक्टर है गिर जाते हैं हमको फ्रैक्चर हो जाता है ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं कितने पेट खराब हो जाता है उनके उनके के पास पास जाते हैं कि नहीं तो ये है है है ब्रेन का थोड़ा वीकनेस से से उनके से राय राय लेने जाने वो अच्छी देंगे कुछ दवाई भी देंगे लेकिन ये भी समझे बाबा ने सीक्रेट बताया है कि ये सृष्टि का अंत का समय है हर आत्माओं का हिसाब किताब चुप्तु का समय है तो इसलिए हम डरे नहीं किसी को ब्लेम ना करें न बच्चे को न वाइफ को न किसी रिश्तेदार को ये होने वाला है अब हम पॉजिटिव थिंकिंग करके उस होने वाले परिस्थितियां हैं उसको हम ये करें ताकि वो जो उग्र रूप में आई है वो आकर के धीरे से चली जाए वो कब जाएगी जब हम शांत में रहेंगे हम थोड़ा ईश्वर का चिंतन करेंगे शिव बाबा को याद करेंगे रूप में याद करिए हम उसमें नहीं जाते हैं भी याद ही यही है मेडिटेशन जी डॉक्टर शाह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारी सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है काफी लोगों ने मैसेज करके बहुत अच्छा बहुत अच्छा करके लिखा है गुड मॉर्निंग लिखा है आपके लिए और बहुत सुंदर बात आपने बताया की जो भी बातें आ रही हैं आज का जो सिचुएशन है जहां पर मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम सभी को जो है शांति का दान दे सकते हैं और उनको जो लोग थोड़ा सा परेशान है जैसे मेंटल हेल्थनेस जिसकी बात कहे हम लोग तो उसको पागल ना कहते हुए उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए आज हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में भी बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिक हैं डॉक्टर हैं जो खास इसी के लिए इलाज करते हैं तो जैसे हम लोग अपनी शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे मन की बीमारियों के लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो ये चीजें आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया आज के के के इस विषय संदर्भ में में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बारे थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें और टिप्स आज हमें डॉक्टर बनासी लाल जी ने दिए हैं कि जो व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है उससे समझें, उसे अप्रिशिएट करें उसके साथ बातें करें उसे कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करवाएं जैसे कि प्लांटेशन करवाएं असेक्ट्रा असक्ट्रा मेडिटेशन करवाएं फैमिली गेट टुगेदर करें डिस्कशन करें और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ कुछ वक्त बताएं उनसे बातें शेयर करें तो चलिए दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे और इन्हीं सब बातों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मधुबन खुशबू देता है सागर शांत देता है जीना खुश का जीना है, जो का जीवन जीना है मधुबन खुशबू अभी डॉक्टर अमियानाथ पांडे सर को मैं जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर अमियानाथ पांडे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो हम कहते थे कि चलो ये मेंटली इल है इसको अब मेंटल हेल्थ की जरूरत है डिस्कशन की जरूरत है ट्रीटमेंट की जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है बट अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहे दुनिया के सभी लोग इसको जानने लगे है और समझने लगे है की ये केवल एक सेट ऑफ इंडिविजुअल का सब्जेक्ट नहीं रह गया है मतलब कि सबके लिए जरूरी है जैसे कि फिजिकल हेल्थ सबके लिए जरूरी है उसी तरह मेंटल हेल्थ सबके लिए जरूरी है और तो उसको तो हम एक अलग क्लियर कर नहीं है लेकिन सबसे इंडिविजुअल को एक एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा कि ये मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है ये सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाहे हम इतने लोग इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं बहुत से लोग इसको देख रहे हैं पर हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता ठीक है थीके? हो सकता है तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फोरम ने इस चीज को समझा है और मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी है इस चीज का डिस्कशन बहुत जरूरी है तो मैं पूरे टॉपिक पर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट और स्पॉट पर ना जाकर मैं एक्चुअली डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि इसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना होगा आपको मैं एक, एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि हम लोग दोनों मेडिकल प्रोफेशन से वाई भी मेरी मेडिकल में है और मैं भी करीब बीस पच्चीस साल से मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं हमारे दो बहुत अच्छे अच्छे यंग किड्स हैं लेकिन कभी भी हम लोगों ने दुनिया की हर चीज उनसे डिस्कस की दुनिया में क्या हो रहा है इकोनॉमी कहाँ जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है कि यहाँ ये समस्या है ऑर्गेनाइजेशन को तो जो उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया और मैं इतनी बहाने इनफैक्ट कल जस्ट एक टॉपिक रखा बच्चों के सामने की भाई आप किसी पर क्या सोचते हो तो उनका जो इंसाइट मिला मुझे बहुत अच्छा लगा कहने का मेरा पूरा ताकत यह है कि हम चलो बड़ी बड़ी बातें कर ना करके अभी एकदम जो बेसिक्स जो चढ़ पर हमें पहुंचना है और डिस्कशन स्टार्ट करना है और ये डिस्कशन सबसे पहले घर से स्टार्ट रहा है रहा अगर घर में अगर डिस्कशन होगा क्योंकि तो कभी कभी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आप समझ नहीं पाते हो तो क्यूँकी इसका कोई टूल्स नहीं है कोई डायग्नोसिस मॉडलिटी नहीं है तो उसके लिए कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं आते हैं ये है कि कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं आते पेशेंट बहुत अच्छा है हंस रहा है कूद रहा है सब कुछ कर रहा है लाइफ में एंजॉय कर रहा है पर तो मेंटली है। कभी-कभी आपको सुनने में आएगा कि सड़ेली एक सड़ेली बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज था बहुत बड़ा कुछ भी था आ, हर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा था अच्छे जगह पर पढ़ रहा था बाहर से मेंटली खुश भी नजर आ रहा था बहुत कहानियां सुनोगे की यारे भाई आज तो सुबह मुझसे मिला था तो ये बहुत अच्छे से था बहुत हंस रहा था सब कुछ कर रहा था बट सडनली उसने एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लिया तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो इस चीज का निवारण कैसे होगा जब हम डिस्कशन करेंगे और और घर से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें घर से स्टार्ट करना होगा बच्चों से डिस्कशन करना होगा फिर जब वो स्कूल में जाते हैं टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा है फिर जब वो एम्प्लॉयड होते हैं तो जो हमारा कर्म क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारे सीनियर्स हैं हमारे बॉस हैं उनको समझना पड़ेगा इसको एक टैगू के रूप में नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी इंडिविजुअल्स क्या होता है कि उनको समझ में आ रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है पर बट तो किसी से डिस्कशंस नहीं करना चाहता क्योंकि उसको शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं सामने वाले को बोलूंगा तो वो सामने वाला कहीं मेरा मजाक न उड़ाने पड़े इसको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फैलाना दे तो मेरी जो तरक्की है जो मेरा एक स्वाभिमान है वो हिलने ना लगे तो उसको एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा और डिस्कशंस ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और जैसा कि बनासी भाई ने कहा कि एक इन्वायरमेंट स्परिचुअल इन्वायरमेंट होना चाहिए एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान से आप जिस भी धर्म को मानते हैं किसी जिसको भी, जिस भी मानते हैं उसे एक कनेक्शन होना चाहिए कनेक्शन होगा तभी आप जीवन को एक अगर यथार्थ रूप में देखने की कोशिश करेंगे कि ठीक है आज में फेलियर हुआ आज कुछ भी कारण है मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं मेरा इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो आप समझने की आप में एक सख्ती आएगी तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और अपको लास्ट में अगर नहीं होता है ये पेरेंट्स टीचर्स एम्प्लॉयर अगर लगता है कि ये इंडिविजुअल्स में बहुत ज्यादा सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर की हेल्प को लेनी है मेडिकेशन और बहुत से, से थेरेपी में पेशेंट एकदम ठीक हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमें इसको जड़ कर खत्म करना पड़ेगा डिस्कशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा इसको एक मेडिकल एक इमरजेंसी के रूप में हमें ट्रीट करना पड़ेगा तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और इस तरह के कार्यक्रम इस तरह की चीजें हमेशा आए लोगों को जन जन तक समझे लोगों समाज के अंदर एक जो तो टैबू बना हुआ है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है और बहुत कम हो चुका है टेबू बहुत कम हो चुका है लोग साइकिल के पास धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे आयदोनी है कि जैसे ये पेंडेमिक में वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा दोपहर से टॉप से लेकर विकसित है इसी तरह मेंटल डिजीज ये नहीं है कि हमारे घर में नहीं हो सकता है हमारे पड़ोसी के में होगा चाहे लो, बैकग्राउंड में होगा, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है उसमें नहीं होगा ऐसा इसका कोई टाइम नहीं है हर चीज में हर लोगों के बीच में हो सकता है तो बस लास्ट में मैं यही करना चाहूंगा धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रह्मा ऑर्गेनाइजेशन को जो उसने मुझे मौका दिया और हम सब मिल अपने घर में डिस्कशन स्टार्ट करें इसको एक टैलू के में ना लें और इस जाके हम इस लाइन में कुछ ज्यादा कर धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और हमें जी ने कहा कि ये किसी को भी हो सकता है ऐसा नहीं कि जो अमीर है या गरीब है उनको हो सकता है किसी कैटेगरी के लिए मेंटल डिजीज होगा ऐसा नहीं है सबके लिए हो सकता है और अभी अभी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है तो हम लोग कई अच्छे सेलिब्रिटीज भी आत्महत्या कर लेते हैं तो ये देखकर लगता है कि ये बीमारी जो है जल्दी से समझ में भी नहीं आता तो थोड़ा सा सिमटम लगे आपको तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा लेकिन कुछ सिम्टम्स अगर दिखाई देता है तो उसमें उन्हें रोकना नहीं सीधा हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट कराना बहुत ज़रूरी है और कई लोग जो है अलग अलग तरीके से भूत प्रेत या फिर झाड़ करने के चक्कर में भी जाते हैं इन चीज़ों को देख तो वो ना करे आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए डॉक्टर के पास इसका इलाज मन भी है तो टन का है तो डॉक्टर दीप बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा बताया डॉक्टर अमीरा जी कि हम फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ हमारी रुचि थोड़ी कम है दोनों ही हेल्थ हमारी लाइफ के लिए जरूरी है तभी हम एक स्वस्थ मनुष्य कहला सकेंगे तो चलिए दोस्तों हम फिजिकल हेल्थ की तरफ तो ध्यान देते हैं एक्सरसाइज करते हैं डाइट अच्छी लेते हैं लेकिन आज से हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी सोचना होगा और इसके लिए भी कुछ काम करना होगा इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं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 हम तो सदा मह फूज हुए हैं भगवंत तेरी याद में दिल जो गाता तू तू ही ही भरता मुझ में बल है तू तू मेरी सांसे, ही जीवन सब का तराशे दिल जो गाता वो गजल है तू ही भरता मुझ में बल है तुझसे मुकम्मल मेरी तू सब का तराशे तुमने दी है हर एक खूबे मुझको आशीर्वाद में हम तो सदा महज हुए हैं साहेब तो सदा मैं मैज मे साहेब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 पाए है तुमसे सभी खजाने मैंने जाहेदाद में हम तो सदा मह फूज हो गए हैं ईश्वर तेरी याद में पाए है तुमसे सभी खजाने मैंने जाहेदाद में हम तो सदा I love you, my love. सच्ची सी नहीं तारीफ है ये तारी दिल से जो मैंने करी है जो तू मेरा तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, दो आसमान मेरा जमी को मेरी याद मैंने जीना न सिखा जीना जीना कैसे न सीखा जीना अपने इमोशन को कंट्रोल पे रखना चाहिए लड़के हो नहीं। रो नहीं क्या लड़की हो जैसे रो रहे हो अपने इमोशन को क्यों हर किसी के साथ शेयर करना तो ये इस, जड़ जो प्रॉब्लम की जड़ है वो यही पर आती है की हमें हमें इमोशन को रोकना जरूरी है और इमोशन सारे जरूरी इंसान है गुस्सा भी आएगा ही दर्द होगा तकलीफ होगी तो सारे इमोशंस हमारे जो हैं, वो जैसे एक फुलदस्ता होता है उसमें सारी चीजें होती खुशी भी होता है गम भी होता है एक्साइकल होता है तो सारे इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमको एक सेफ स्पेस मिले जहाँ पे हम अपने इमोशंस को आराम से शेयर कर सकें और इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए अभी मैंटल हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं मेंटल हेल्थ में हमेशा जरूरी नहीं है कि जिसको हम पागलपन बोलते हैं यू वही हो मेंटल भी थोड़ा सा लाइट डिप्रेशन होता है पे आप किसी से सब कर लो किसी से बात कर लो अक्सर है ना हम uh, सब लोग बोलना चाहते हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं तो कोई सही uh, है की हमारी बाइट बहुत सुन ली राइट एक्सपेक्टेशन बहुत आए हैं खुद से भी की ये मैंने कैसे कर दिया ये मुझसे कैसे हो गया एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी ज्यादा है की तुम पेरेंट्स के होते बच्चों से एक्सपेक्टेशन टीचर्स के होते स्टूडेंट्स के फिर सक्सेस uh, चाहिए सबको बहुत जल्दी चाहिए और बहुत कम मेहनत में चाहिए तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यू डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है फिर फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाते हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है खाने पाने पे ध्यान नहीं है ना एक्सरसाइजेस मेडिटेशन भी उतना ही जरूरी जितना खाना पीना जरूरी है लेकिन इन चीज़ों पर कभी कोई ध्यान नहीं देता है तो और बहुत सिंपल साइंस होते हैं मेंटल हेल्थ के फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर आप देखते हो कि भाई मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है और कोई रेड जर जर ऐसी बात में चिड़ चिड़ आ रही है या हमेशा सैडनेस रहती है या फिर कुछ ज्यादा ही कोई हंस रहा है हमेशा कोई ना कोई डर या चिंता बनी रहती है सोशल विड्रॉल ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है की कि हाँ किसी से बात करने का मन नहीं है अचानक से हो क्या की हमको सबका आपको चोट छाड़ के बच जाना है ये सिम्टम्स हैं जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है इस पर्सन को लेकिन वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोगों को डिसकरेज किया जाता है अपने इमोशंस को शेयर करने इमोशंस को बिल्कुल संभाल के रखो उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करो वहाँ पे दिक्कत आती है कि आप अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है तो सबसे पहले उसको इंकरेज करो कि भाई ठीक है प्रॉब्लम्स है सबके साथ होती है मतलब मेरे पास एक केस आया था जिसमें बोला था कि वो सो नहीं आती है उस पर्सन को रात भर नींद नहीं आती है और, और काफी टाइम से इसको इंसोमिया की प्रॉब्लम है ना उसमें एक चीज लाइन बोली कि हाँ आजकल इंक्सोमिया काफी कॉमन है आप बताओ आपको क्या डिटेल है तो द पर्सन वॉज माई फ्रेंड ओनली इन चार दिन और वो बात ऐसे आगे होगी क्योंकि वो प्रॉपर काउंसिलिंग के लिए नहीं आए थे आ, तीन चार दिन बाद उसका फोन आया मेरे पास कहने के लिए कि भाई तुमने जब से बताया ना कॉमन प्रॉब्लम है मेरा डर चला गया अब मैं आराम से सो पाता तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब शेयर नहीं करते तो हमको ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ यूनिक मेरे पास है और किसी के साथ तो आ, मेंटल हेल्थ ये है कि भाई आप अपने आप को शेयर करो अपनी फीलिंग्स को शेयर करो अपनी सोच को शेयर करो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ अपने आप के साथ ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाओ कि हाँ मेरे पास कोई आके कुछ वो डिस्कस कर रहा है तो मैं उसका मजाक नहीं बनाऊं, कि उसको हल्के में ना लो ठीक है तुम्हारा तो वह तुम्हारे तो दिवस दिमाग में चल रहा है अच्छा अच्छा सोचो सब अच्छा अच्छा होगा ये बोलना आसान होता है लेकिन जब किसी पास दुख होता है तो एक्चुअल अच्छा में उसके लिए अच्छा सोचना मुश्किल हो जाए तो जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो किसीजिस्ट की हेल्प लो Uh, uh, साइकोलॉजिस्ट और है जहाँ पे हो जाती है, तो वो फिर आपको मेडिसिन भी देते हैं तो आप जहाँ पे जितना आपका मेंटल इशू है जो अभी आपका मेंटल इशू है आप डिफ्रेंशियट कर सकते हो की आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो आ, ये एकटल हेल्थ है जो मैं चाहती हूँ की हाँ सभी को प्रयास अवेयरनेस बढ़ने रहे जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है वो भी आपने बताया और साथ ही साथ दोनों का काम क्या है वो भी आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और आशा करता हमारे सभी दर्शक मित्र जो इस वक्त देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके मन में अगर किसी से रिलेटेड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर आप अपना नाम के साथ सवाल भी हमें दे सकते हैं तो हमारे मेहमान आपको जवाब भी दे देंगे और इस गीत छोटा सा ब्रेक लेते हैं हल्का सा रत्नाथ शर्मा जी को मैं कहूंगा की छोटा सा गीत हो जाए उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर रुकारे और अच्छा मेरे पास दो सॉन्ग हैं एक तो है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा और एक मूवी आई थी डीयर जिंदगी जिसमें एक बच्ची की साइकोलॉजी पे पूरा और एक काउंसलर कैसे उसे हेल्प करता है फिर वो उसे बाहर निकालता है और उसके बाद वो कैसे काउंसलर को उससे फिर अलग हो जाना होता है उसके साथ कोई परमानेंट अटैचमेंट नहीं रखना होता है डिटैचमेंट भी करना होता है इस पे एक सॉन्ग था तो मैं चाह रही हूँ कि जो साइकोलॉजी बेस्ड एक सॉन्ग है इस मूवी पे मैं वो गाऊ क्या इजाजत है स्वागत स्वागत सुनाई जी एक एक जी बिल्कुल वो छोटा ही सॉन्ग है जो दिल जी, से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय बाय बाय बाय बाए लगे उसे कह दो हाय हाय हाये हाय जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय दो दिल में आ जाने दो कह दो कह दोस्कुराहट को हाय हाय हाय से चले जाने दो कह दो घबर राहट को बाय बाय बाय बाय बाय ज़िंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मे जिंदगी कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे चल दे। कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है हाय हाय आने दो आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्को राहट को हाय हाय हाय हाय जाने, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो दिल से घबराहट को कह दो बाय बाय बाय बाय बाय लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी ज़िंदगी, ज़िंदगी ज़िंदगी ला ला ला ला ला, ला ला ला मेरा मैसेज है है, है। कि बहुत है, बहुत अनमोल को, को एंजॉय करें जिंदगी में नेचर है नेचर में ढेर सारे रंग हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसे अपना लें जो हमें बुरा लगता है जो हमें दुख देता है उसे आप छोड़ दें और सिर्फ अपने आस एक खुला एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें बस यही मेरा मैसेज है धन्यवाद रमेश जी और सभी शुक्रिया शुक्रिया रत्ना शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया प्रासंगिक तौर पे आज के इस समय में इसकी जरूरत है जिन चीजों को हमें अच्छा लगता है उन चीजों के साथ जुड़ जाना चाहिए और जो चीजें हमें अच्छा नहीं लगता उससे थोड़ी दूरी बना रखनी चाहिए और बहुत ही प्यारा सा मैसेज था आपके इस गाने के अंदर और मैं चाहूंगा हमारे दर्शक मित्र जो भी अगर मन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पूछना चाहे तो जरूर अपना सवाल जो है मैसेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा हमें मुझे लगेगा कि आप भी ठीक से प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं अगर सवाल बेचते हैं तो <laughs> सोनल व्यास जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपने इमोशंस को रोकते हैं और इसी कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो दोस्तों हमें हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हम अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और अगर नहीं पा पाते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं लेकिन दोस्तों लाइफ में हमें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है बस अब अपने कर्म करते जाएं तो चलिए अभी और भी बातें मुलाकातें बाकी हैं क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले, ले। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ सांस ससुरा करके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ सांस ससुरा करके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके अभी मैं डॉक्टर निधि से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को डॉक्टर निधि बहुत बहुत स्वागत है जी जी जी जी जी धन्यवाद तो पहली बात तो ब्रह्म कुमारी का जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति की वो परिस्थिति है जिसके अंदर की वो अपने आप को अपने मन से अपने शरीर से अपनी आत्मा से अपने चित्र से अपने आप को स्वस्थ समझता है लेकिन आज के समाज में हो क्या गया है कि जो व्यक्ति है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उसने अपने जीवन को सोशल हेल्थ से जोड़ दिया उसका जो सामाजिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक दूसरे से जुड़ चुका है वो इंटरडिपेंडेंट है और इसी इंटरडिपेंडेंट के कारण आज व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुका है तहस नहस हो चुका है कि व्यक्ति इसके बारे में सोच ही नहीं रहा और वो सोच सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम सब लोगों के जीवन में एक अब चल गई है जो वर्तमान का सोशल एरा है जो वर्तमान का सोशल पेराडाइम बन चुका है उस वजह से कि इट्स ओके okay, चलेगा नींद नहीं आ रही है चलेगा टेंशन है चलेगा लाइट फीवर है चलेगा डॉक्टर के पास नहीं जाना है और गलती से साइक्रेटिस्ट के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है अभी सोनल व्यास जी ने बताया स्टार्टिंग में हमारे साथ जो डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि लोग साइक्रेटिस्ट के पास साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से घबराते हैं डरते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के मन में एक वहम जुड़ा हुआ है कि यदि वो वहां चले गए किसी ने जाते हुए भी अगर देख लिया तो लोग उनको पागल करार दे देंगे उनको मेंटल बोलेंगे लोग चढ़ाने लग जाएंगे जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है हम लोगों को ये चीज हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए ये यदि आप साइकोटिस्ट के पास जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम लोग अपनी मेंटल वेलबींग के लिए जा रहे किसी और के लिए नहीं जा रहे आप बीमार पड़ेंगे तो दुख आपको होगा दवाइया आपको लेनी है कोई और आपकी जगह पे दवाई नहीं लेगा इसीलिए अपने जीवन से एक जो सबसे बड़ा वायरस है आप सभी ने उस वायरस के बारे में सुना होगा ब्रह्म के भी जो सेशंस होते हैं मैंने उसमें भी सुना है कि अपने जीवन से एक वायरस निकाल दीजिए वो वायरस है लोग क्या सोचेंगे और इस लोग क्या सोचेंगे के वायरस की वजह जैसे ही हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल बिगड़ गई गई है। है, है सोशल हेल्थ की जब हम हम लोग लोग बात करते हैं तो हमारे सामाजिक सब में इतनी इतनी कटाश आ चुका है, इतनी खटास आ चुका खटास कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते अपनी बातें शेयर नहीं करते अपने दुख को नहीं कहते और जब हम लोग दुख को नहीं कहते अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं है तो सीधे सीधे निराशा का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि हम अपनी बात को शेयर करें कर अपनी कर भी, भी कर परेशानियों को शेयर करेंगे हम जाके अपने आप को स्वस्थ होता है हम लोग लो अपने जीवन में अपने शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उनको नजरअंदाज कर जाते हैं तो है। अपने बारे में नहीं सोचते हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है उसके जीवन में कितनी संपन्नता आ चुकी है वो कितना धनी हो चुका है हम अपने सुख के बारे में सोच, भू, सोचना भूल जाते हैं इस कोविड के अंदर बहुत अच्छा लोगों ने सीखा बिना रहते हैं हम परिवार में सभी सदस्य एक साथ बैठ कर एक दूसरे से बात करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते है जो नहीं थे हम लोग लोगों जी, से जी. बात ही नहीं करते थे मेंटल हेल्थ के लिए की हम लोगों को अपनी बात को शेयर करना आना चाहिए स्टार्टिंग में बनारसी लाल जी ने ही कहा था कि हम लोगों को दो, लोगों से बात करनी चाहिए अभी सोनल व्यास मैम ने भी बोला कि बात करने वाला कोई नहीं है यानी कि सुनने वाला नहीं है सोशल मीडिया का जो एक और बन गया है कि हमारे 5000 हजार फॉलोअर्स है पेज के ऊपर एक लाख हमारे फॉलोवर्स हैं, उसके ऊपर लाइक्स हैं, कमेंट्स है, कमेंट है। लेकिन जब वो वास्तविक जीवन की बात की जाती है तो उस वास्तविक जीवन में ये 5000 दोस्त और एक लाख फॉलोवर्स नजर नहीं आते और उस वक्त वो व्यक्ति अकेला महसूस करता है वो अपनी बात सोशल मीडिया पे कहता है लोग उसके ऊपर कमेंट करते वो अपना और वहीं बना लेता है और जैसे ही उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी आती है उसकी सोशल जो उसने अपनी लाइफ बना ली है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नीचे होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जितने भी लोग भी अनुरोधन की शुरुआत हमेशा दो चीजों से होती है या तो व्यक्ति साइलेंट हो जाएगा या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा तो इन दोनों व्यवहार को हमें पहचानना होगा की व्यक्ति साइलेंट हुआ है तो क्यों हुआ है हम लोगों ने बच्चियों के साथ जितना भी दुर्व्यवहार होता है कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो उस दुर्व्यवहार के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चियां हैं वो उन लोगों को वो फ्रीडम नहीं दिया है वो स्पेस नहीं दिया है वो अपनी बात शेयर नहीं कर पा रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई भी दिखता है कि कोई साइलेंट हो गया तो मेंटल जाके, जाके हेल्थ तो में हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी समझते हुए एज ए साइकोलॉजिस्ट एज ए डॉक्टर और एज ए स्पिरिचुअल गुरुज हमारी जिम्मेदारी बन जाती है हम लोग अपने आस पास के एनवायरमेंट में देखे की क्या हो रहा है क्या परिवर्तन आ रहे हैं हमारे जीवन में दूसरों के जीवन में दूसरी चीज अगर एग्रेसिव हो रहे हैं तो शांत करने के लिए योगा और जो मेडिटेशन का साधन है क्योंकि अभी डॉक्टर दौनिका दीदी भी बाकी हैं बोलने के लिए तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि मैं अपने जीवन में अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें और उसके लिए समाधान स्वयं से शुरू करें और अपनी बातों को शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ने भी एक सवाल है हेमलता जी लिखते हैं ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है इसका इलाज क्या होता है ये थोड़ा सा बताइए ओ OCD का फॉर्म होता है डिसऑर्डर मतलब कोई भी काम करने के आपको बिल्कुल जब तक वो हो ना जाए तब तक मन में ऐसा होता है कीड़ा हाँ। रहता है साफ सफाई का किसी को बहुत ज्यादा रहता है तो करना है मतलब करना है जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक इंसान चैन से नहीं बैठेगा बार बार हाथ धोना बार बार नहाना तो ये आधा कुछ एग्जाम्पल हैं ओसीडी के इलाज संभव है साइकोलॉजी में भी इलाज संभव है साइकेट्रिक में भी इलाज संभव है इसका लेकिन हाँ उसमें आपको थोड़ा सा कुछ प्रोसेसेस है वो वॉलो करनी है वो आपका साइकोलॉजिस्ट तो आपका जाएगा कि आपको ये आदत पड़ी ही क्यों कौन सा इमोशन है जो सबसे पहले इस वजह से इस आपको आदत की शुरुआत हुई थी शुरुआ जी तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो ये एक मैं रास्ता नहीं बता सकते कि आप ऐसा कर लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा उसके लिए आपको कुछ की जरूरत पड़ेगी दोनों का जरूरत पड़ेगा हेमलता जी आशा करता हूँ आपको आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सोनल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया जी निधि जी आपने बहुत अच्छा बताया कि आजकल एक वायरस चल रहा है कि लोग क्या सोचेंगे यही सोचकर हम अपनी सोच को छोटा कर देते हैं और खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं इसलिए दोस्तों अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करना बहुत जरूरी है अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इन्हीं सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राही तन तन आकर तुम थाम लो मंस mere आगे बढ़ते हुए मैं बीके अवनीश बेंच से बात कर लेते हैं उसके बाद डॉक्टर हम लोग कुछ कुछ सवाल और मेडिटेशन के अनुभव मैं था कि थोड़ा बता फिर डॉक्टर भी कर लेंगे बताइए स्वागत है आपका और आज के इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आप अपने मन सा आपके विचार क्या प्रकट करना चाहते हैं नमस्कार आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी का मैं अभिवादन करता हूं और जो हमारे कार्यक्रम की जिन्होंने शोभा बढ़ाई अम्यानाथ जी हमारी सोनल बहन मेदी बहन धोनिका जी और हमारी जो गायन सुनाया बहुत अच्छा उनको मैं और बहुत ही सादर अभिवादन करता हूं और जो हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए रमेश जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और बहुत अच्छे से जो आज की कार्यक्रम में विद्वान इसमें सम्मिलित हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचारों को रखा है और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आपने मुझे बहुत ही सुंदर विषय दिया आज का मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य तो मैं कहना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की एक परिभाषा बताई है जो तय की है उसके अनुसार मानसिक शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति का नाम नहीं हम कह सकते हालांकि अलग अलग लोगों के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं स्वास्थ्य के विषय में लेकिन एक सार्वभौमिक जो स्वीकार्यता है है है मान्यता उसका तात्पर्य कि हम जो हमारे सामने जो शारीरिक मानसिक और जो भावनात्मक चुनौतियां आती हैं उनका प्रबंधन करने में हम पूर्ण रूप से सक्षम कुल मिलाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक सामाजिक खुशहाली की स्थिति कही गई तो जो विषय है मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि देखिए व्यक्ति समाज की इकाई होता है और व्यक्ति उसका परिवार एक लघु समाज है हम ऐसा कह सकते हैं और हम सभी जानते भी हैं देखते भी हैं कि मनुष्य का शरीर तब तक ही सही प्रकार से स्वस्थ रहता है कार्य करता रहता है जब तक की उसके अंग प्रत्यंग श्वसन एवं जो भी अन्य तंत्रिका प्रणाली है वो उचित रूप से कार्य कर उचित रूप से सहयोग दे दे रहे किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि सांसों के सहयोग बिना पल भर ना कोई जी पाए और प्राण का जब सहयोग ना हो तो तन मिट्टी में मिल जाए अर्थात मानव शरीर आंतरिक एवं बाह्य हारमोनी सामंजस्य के सहयोग से क्रियाशील है यदि कहीं भी डिसहार्मोनी हुई तो स्थिति गड़बड़ होने लगती है यही बात मनुष्य के परिवार समाज देश पर भी लागू की जाती है मैं एक बहुत सुंदर बात बताना चाहूंगा हमारे भारतीय सभ्यता की संस्कृति की बहुत सुंदर विचारधारा रही है कि यहाँ पर पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है हमारे भारत की रही और आज इसको सब धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहे हैं और इस परिवार के सदस्यों के रूप में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी वृक्ष प्रकृति इन सबको भी इस परिवार का ही एक सदस्य और यहां तक कि हम देखते भी आ रहे हैं कि जो हमारी भारतीय सभ्यता अनेकता में एकता और यहाँ तक कि जो भारत को लूटने खसोटने वाले लोग आए अनेक धर्मों के लोग आए उन सबको भी संभालिया उन सबको भी अपने अंदर संभालिया तो ये इसी बात का प्रतीक है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की भावना है वो सब एक परिवार के रूप में देखने की इसलिए यहाँ सभी के लिए जो है पोषण की सभी के लिए सुखी रहने की सभी को निरोग रहने की कामना की जाती है सर्वे भवन तो सर्वे संतो हैं कि मनुष्य ने प्रकृति को वृक्षों को जो सदस्य थे इस परिवार के उनकी अनदेखी की है उन्हें अलग किया है तो कैसे एक पर्यावरण प्रदूषण के रूप में एक हमारे सामने एक विकट स्थिति आ रही है जिसका की प्रतिफल जो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और हमारे प्राणों को भी उससे क्षति पहुंच इन सब बातों को कहने का मेरा तात्पर्य में समरसता हो संभाव हो समानता, सद्भाव, सहयोग और सम्मान की भावना हो मधुरता और विनम्रता हो एक दूसरे की गलती को समाने की और सुधारने की भावना हो जाए इस प्रकार की भावनाएं उसे हम सामाजिक स्वास्थ्य की परिभाषा से कह सकते हैं लेकिन वायरस की बात चल रही थी हमारी निधि बहन ने वायरस बताया इस स्वास्थ्य को खंडित करने वाले दो वायरस हैं जो आज हमें सर्व्यापी दिखाई दे रहे हैं उसमें है एक तो है स्वार्थ और एक है अहम स्वार्थ जहां अपने सोच के सम्मुख दूसरे की सोच को उभरने नहीं देता और अहम जो किसी को अपने सामने कुछ समझता है मेरा इंसाफ होना चाहिए मैं शक्तिशाली हूँ मैं बुद्धिवान हूँ मेरे लिए ये होना चाहिए मैं बड़ा हूँ मैं ही समझदार और जिस परिवार में जिस समाज में ये भावनाएं नकारात्मकता एक घर कर लेती है और नकारात्मकता घर करने से वहां के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता आत, आत्महत्याओं की चल रही थी युवाओं की तो ये जब मानसिक स्वास्थ्य इस प्रकार से गड़बड़ा जाता है परिवार का तो वहाँ के सभी लोगों को खासकर किशोर और युवाएं जो हैं उन पर इसका बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है आत्महत्याएं जो बढ़ती जा रही हैं युवा नशे की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है मैं इस विषय में एक छोटा सा एक अनुभव दूंगा कि हमने पिछले कुछ समय पहले आत्महत्या पर एक रिसर्च के लिए कुछ मैसेज भेजे थे डॉक्टर रामिया जी ने भी उस पर अपने अनुभव हमें भेजे थे कि कैसे उसका समाधान किया जा है तो उसमें हमारी शशि देवी बहन है जो समद राजस्थान की हैं बरार गांव से बिलोंग करती हैं और एक तेलंगाना से हमारी ज्योति बहन उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे शशि बहन का तो ये अनुभव उन्होंने शेयर किया कि कैसे परिवार में जब इन अहम और स्वार्थ के वश होकर परिवार का माहौल खराब हो गया तो कैसे एक युवा लड़की ने आत्महत्या करना और वो अब इस बात से सचेत होकर अपने बच्चों को बड़े ही अच्छे तरीके से उस भाव से मुक्त होकर वो पालना करने का प्रयास कर बच्चों, बच्चों से कंसल्ट किया इस विषय में वो इस बात का ध्यान रखकर सचेत है की आगे बच्चों की मानसिक स्थिति गड़बड़ा तो मेरे कहने का भाव यह है की भविष्य के भारत को स्वस्थ सक्षम खुशहाल बनाना है तो सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता और इसका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता आवश्यकता है कुछ कठोर कायदे कानून भी बनाने की है। तो जी मेरे विचार इसका ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो है एक समरसता संभाव समायोजन स्वीकृति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम इस सामाजिक स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि समाज समायोजन और समरसता एक ऐसी कला है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन में अथा खुशी का अनुभव कर सकते हैं और एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं अंत में मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा एक मशहूर साइकेट्रिक ने एक छोटा सा उदाहरण दिया थे कहानी के रूप में एक सोशल विडियो कॉन्फ्रेंस थी हमारे ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छी कहानी है कहानी में याद है कि एक परिवार बड़ा खुशहाल था समायोजन का उस परिवार में बहुत अच्छा जो है खुशहाली थी उसके आधार से दूर दूर तक मशहूर था स्वीट होम के नाम से वो परिवार जाना जाता था तो उसकी प्रसिद्धि की खबर एक बार जो है माता लक्ष्मी जी विष्णु जी की धर्मपत्नी कौन को हुई उन्होंने सारी जानकारी ली तो उन्होंने सोचा क्यों ना परीक्षा ली जाए किस परिवार में कुछ कलह कराया जाए इस समायोजन को तोड़ा जाए तो उन्होंने नारद मोनि को कहा कि भाई जाओ कुछ करो कि कुछ इनके घर में फिर कुछ ये समायोजन टूटे तो नारद जी वहां गए गुप्त रूप से वहां रहे तो वहाँ गए पहुंचे देखा कि जो घर की माँ है वो अपने काम में है दो बहुएं हैं वो भी अपने कार्य में व्यस्त हैं घर की माँ जो है दही से जो है मतकर मक्खन बना रही थी मक्खन बनाया उसने बड़ी बहू को कहा कि इसको दो छत्ती पे रख दो तो। गांव में पहले दो छत्तीया वो करती तो बड़ी बहू दो छत्ती पे चढ़ गई नीचे उसने जो दही का या मक्खन का जो घड़ा था वो छोटी बहू उसने पकड़ लिया और उसको कहा कि भाई मुझे पकड़ा देना नारद जी तो अवसर देख रहे थे उन्होंने उचित अवसर देखा और जो नीचे से पकड़ा रही थी बहू उस घड़े को उसको धक्का दे और वो मटकी घी की मटकी वो फूट गये अब ऊपर बैठी हुई बहू जो है रुवासी हो गई कि कि कहने लगी लगी ही थोड़ा झुक जाती तो मटकी ना नीचे जो थी वो वो सोचने कि अरे मैं ही थोड़ा उचक कर जो है उसको पकड़ा देती तो ये मटकी ना गिरती माँ जिसने जो है मटकी दी थी उनकी वो सोचने लगी कि मैंने ही इनको जो है बिना वजह काम से छुड़ा इस काम में लगा कुछ समय पश्चात जो है पिता और दो पुत्र दोनों आ गए खेत पर से काम करके मां ने रुआ से मन से कहा कि भाई ऐसे ऐसे आज तो नुकसान हो गया घर में या घी का पेड़ा फूट गया तो पिता ने बहुत ही सकारात्मक रूप से और बड़े ही पौराणिक अंदाज से कहा कि कोई बात नहीं हमारे भारत में तो मशहूर है कि यहाँ पर घर घर में दूध और घी की नदियां बहती है और आज मेरे घर में तो साक्षात घी की नदियां बह रही तो नारद ने देखा कि उसकी दाल तो गली नहीं उसकी जो परीक्षा लेने आया था वो तो पूरी नहीं हुई तो वो तो चला तो चला गया कहने का मतलब यह है संदेश एक समायोजन से हम अपने परिवार को समाज को एक स्वस्थ रूप दे सकते हैं तो किसी के बहकावे में आकर किसी की बातों में आकर किसी की ईर्षा रूप्रवृत्ति में आकर हम अपनी जो है समरसता को अपनी मधुरता को खंडित ना करें और एक अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की ओर हम बढ़े मैं इतना ही कहना बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी आपने आपने दिया जी। आ, शुक्रिया अवनीश भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया उदाहरण के साथ बताने की कोशिश की जी अवनीश जी आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से शेयर की कि अगर हम दो वायरस स्वार्थ और अहम भाव अपनी जिंदगी से समाप्त कर दें तो हम घरों में कार्यस्थानों पर एक अच्छा माहौल बना सकते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अंत में मैं डॉक्टर रोनिका रूपार एलजी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को एक दो सवाल स्क्रीन पे आए हैं मैं आपको तो स्क्रीन पे दिखाऊंगा डॉक्टर रोनिका जी आप पढ़ के उसका जवाब दीजिए एक सवाल ये है जी हाँ। अनिल द्विवेदी लिखते हैं कि मन के हारे हार मन के जीते जी ऐसा कहते हैं क्या ये सही है जी हाँ बिल्कुल सही कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ये भाई ने और एक भी प्रश्न पूछा है इसके सेकेंड में ही उसी को कंटिन्यूएशन में ले लेती हूँ जब हमारे मन में सबसे पहले अगर हमारा थॉट चलता है कि हम ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली कोई कितना भी प्रयास करे कितने भी आप साइकेट्रिस्ट चेंज कर लीजिए कितने भी साइकोलॉजिस्ट चेंज कर लीजिए परन्तु ये मन ये हमारे ये संकल्प उत्पन्न नहीं कर पाते हैं मैं ये कर सकता हूँ तो हम हार जाएंगे परंतु तो ये ये फर्स्ट संकल्प हमारे मन में जैसे ही आ जाता है कि नहीं आप ये कर सकते हो यू कैन डू इट बन जाए इसीलिए हम आज मेडिटेशन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसे साइंस के साथ जुड़ते हुए कहते हैं कि जब हम सुबह में उठते हैं तब एक घंटा स्टार्टिंग का और जब रात्रि सोने जाते हैं उससे पहले का समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है और इस समय जो संकल्प हम अपने मन को देते हैं यदि हम मन में ये नेगेटिव संकल्प लेके सोते हैं और उठते हैं कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊंगा या लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली लाइफ में नेगेटिविटी बढ़नी ही है परन्तु तो उठते ही हम अपने आप को पॉजिटिव संकल्प से देते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ आई एम कम्प्लीटली हेल्थी एंड हैपी यदि स्वस्थ नहीं भी है परंतु तो हम पॉजिटिव अफॉर्मेशन जितना देते हैं ना जैसा हम सोचते हैं वही एनर्जी हम हमारी बॉडी के सेल्स को भी देते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स हर 120 डेज में चेंज होते जाते हैं और जैसे जैसे हम इसको संकल्प लेते हैं वो तो कैच तो तो तो तो करते हैं सो so, जब हम ये संकल्प रेडिएट करते हैं कि आई एम कम्प्लीटली हेल्थी आई एम कम्प्लीटली है ऑटोमेटिकली बॉडी में वो एनर्जी जाती है और साथ ही केवल हमारे लिए नहीं परंतु हमारी फैमिली के लिए हमारे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए जब हम ये संकल्प उत्पन्न करते हैं कि सब अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली सब अच्छा है जी डॉक्टर डोनिका जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आज मैं करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और एक सवाल ये आया है की उसी से रिलेटेड है मन जो भटक जाता है क्यों ऐसा होता है जी बिल्कुल मन को इसीलिए एक चंचल घोड़े से कम्पेयर किया जाता है कि उसकी अच्छा। लगाम तब तक, हाथ में नहीं होती है, तब तक वो भटकता रहता है और राज मेडिटेशन का इसमें बहुत अहम मुद्दा है बहुत अहम रोल है आ, मैं चाहूंगी कि जो दर्शकों का राज्य मेडिटेशन का कोर्स नहीं हुआ हो तो हमारे आदरणीय भाई जी डॉक्टर बनारसी भाई लाल जी ने बहुत अच्छा एक मेडिटेशन का मेडिकल uh, विंग की तरफ से एक सीरीज रखी है एम्पावरिंग और एनलाइटनिंग uh, मेडिकल medical, uh, के लिए और साथ में इसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी तो मंडे अर्थात की परसों से शाम में सात से आठ मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे चार दिन राज्य मेडिटेशन का कोर्स रखा गया है जो कि की बीके मेडिकल विंग की फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे आप इसका लाभ ले सकते हैं परंतु अभी के लिए इतना समझ ले कि मन को यदि हमें भटकने से रोकना है तो हमें अपने बुद्धि को दिशा देने के लिए इसे हेल्प करनी पड़ेगी मन भटकेगा परंतु उसे हमें ये नहीं कहना है उसे मनाना नहीं है सप्रेस नहीं करना है जब हम इसे सप्रेस करते और सोचते हैं कि हमें ये नहीं करना है हमें इसके बारे में नहीं सोचना है हमें ये व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है ये चीज नहीं करनी है उतना ही ज्यादा वो उछाल खाता है और इसका रीजन ये होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत मन होता है वो शब्दों की भाषा नहीं समझता है वो इमेजेस की भाषा समझता है जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं आपको फ्रिज बार बार खोल बंद नहीं करना है तो हम देखेंगे वो बच्चा उतना ही अधिक जाएगा और उसको फ्रिज को खोलेगा बंद करेगा तो हम सोचते हैं बच्चे की गलती टचल में हमारा जो निर्देशन देने का तरीका है वो गलत है क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड ने केवल फ्रिज उसका इमेज क्रिएट किया और खोल बंद इसका इमेज क्रिएट किया नहीं इसका इमेज तो होता ही नहीं है इसलिए हमें उसे ये कहने की जगह कि आपको फ्रिज खोल बंद नहीं करना है उसकी जगह हमें कोई और चीज उसे देनी होगी जैसे कोई खिलौना दे दीजिए हाथ में तो वो उसकी जगह डाइवर्ट कर देगा मन को ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है और हमें उसे कंसंट्रेट करना है तो उसे अपना एक फ्रेंड बना दीजिए दोस्त बना दीजिए बड़े प्यार से उसे समझाइए कि भाई इसमें तो हमारा नुकसान है जहाँ जा रहा है तो राज्य मेडिटेशन इसमें बहुत प्यार से हमें मदद करता है जी जी डॉक्टर डोनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और खुशी की बात ये भी है कि आप आने वाले समय में मेडिकल विंग के फेसबुक और यूट्यूब आरोप जो है कोर्सेस चलने वाले राज्यों का उसके बारे में भी आपने जानकारी दी धन्यवाद डॉक्टर दोनिका जी आपने हमें बहुत से पॉजिटिव टिप्स दिए हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे जैसे कि रोज़ सुबह ईश्वर का धन्यवाद करें सुबह उठते ही कहें कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी एंड हैप्पी तो हम बहुत हद तक मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं और साथ ही साथ आपने बताया कि ब्रह्माकुमारी संस्था की तरफ से कई राजयोग मेडिटेशन कोर्सेस फेसबुक यूट्यूब में शुरू होने जा रहे हैं उनको भी हम ज्वाइन करें तो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बना सकते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सवाल आया है मैं बनारसी भाई से पूछना चाहूंगा वंदना त्रिवेदी लिखते हैं लोग बहुत रिजर्व हो गए हैं कोई किसी से बात नहीं करना चाहता तो ऐसे में क्या किया जाए क्या करें <laughs> कोई किसी से बात नहीं करना चाहता ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसे में हम <laughs> दो तरह की बातें होती है बातें होती है एक लिखक में होती है एक वाइब्रेशन से होती है <laughs> अगर वो मोर से बात नहीं करते हैं तो उनके लिए एक लेटर लिख दीजिए बहुत प्यार का डांट का नहीं उनको इंसल्ट का नहीं इतना प्यार का लिखिए कि वो बिना आप बोले वो रह ना सके कि आपका इतना अच्छा लेटर हमारे मन को बहुत गदगद कर दिया इसलिए आपको थैंक्स वो थैंक्स लेटर में न दें, वो आपको फोन करें मोबाइल से और दूसरा ये है कि हम वाइब्रेशन दे हम उनको योग का हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हम तो इनके साथ वर्षों गुजारे हैं पूरा कल्प इनके साथ रहे हैं तो कुछ ये है तो उनको हम ये कर दें तीसरी एक तरीका ये है बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि हम चौरासी जन्मों में कितना भूल किए हैं मुझे याद नहीं है पिछले जन्म में हमने कल हमने क्या खाया था वही याद नहीं है तो चौरासी जन्मों की कहा बात याद आ रही है पांच हजार वर्षो की बात कहाँ याद आ रही है तो सबसे ईजी तरीका है सुबह में उठ करके छत पर कॉरिडोर में रोड पर खड़े होकर के परमात्मा को आह्वान करें और हाथ जोड़ करके हम सभी तत्वों से जीव जंतु से मनुष्यों से सबसे हम माफी मांग लें कि भूल जाने जाने भूल जाने अनजाने कोई हो गई कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं किसी को गलती जाने अनजाने से मैं किसको कष्ट दिया हूं तो मुझे माफ कर दीजिए तो इस तरह से करने से वाइब्रेशन भेजने से मन में उसके कोई नेगेटिव विचार होगा तो धीरे धीरे वो में बदल जाएगा और वो आपका दोस्त दूर्ण आपके पास ना शुरू बात बहुत बात आपने बताया कि कैसे बातचीत शुरू करें ये आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया तीन अलग अलग तरीके बताया एक तो आप लेटर लिख सकते हैं वाइब्रेशन बेस्ड सकते हैं और बात कर सकते हैं तो ये बहुत ही सुंदर तकनीक है थोड़ा सा हमें इसके ऊपर करने से हम एक दूसरे से अच्छी बात हो सकती है एक और सवाल स्क्रीन पे है डॉक्टर अमीरनाथ आपके लिए मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा देख लीजिए दीपा शर्मा लिखते हैं और एग्जांपल एग्जांपल एक के तौर पे वो पूछना चाहती हैं पेरेंट्स फोर्सिंग ऐसे में क्या कर ये आजकल का बहुत ज्वलंत समस्या बन गया है की अगर पेरेंट्स अपने मर्जी से अपने मन से जो उन्होंने लाइफ में नहीं कर पाया जो कोर्स चाहे जो हम मुकाम पर नहीं पहुँच पाए वो चाहते हैं कि बच्चे, बच्चे उसको पूरा करें और हम बच्चों के द्वारा अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है वो आपके इस जन्म में बच्चे हैं बट ऐसा नहीं है कि उनका पूरा आपका हर तरह से आपका अधिकार है उससे आपको बच्चे से डिस्कशन करना पड़ेगा उसकी क्या इच्छाएं हैं उसको समझना पड़ेगा ऐसे दुनिया में बहुत से उदाहरण आपको मिलने में आएंगे जिसने भी अराइज किया है शुरू में पेरेंट्स ने उसको, उसको रोका है कि ये लाइन आपके लिए नहीं है आप आप ट्रेडिशन से अलग जा रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चों ने अपने मन की बात मानी है और लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस किए हैं तो इस चीज को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और बच्चे अगर पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे हैं किसी भी कारण से तो मेरे ख्याल से बच्चे किसी को जो जिनसे उनका अच्छा एक संबंध है उसको बोलकर एक पेरेंट्स से एक अच्छे से डिस्कशन करके उसको क्लियर कर सकते हैं और इसमें बच्चे का भी इंटरेस्ट सही होना चाहिए कभी कभी बच्चे एक जस्ट कभी कभी वो भी खुद नहीं समझ पाते हैं और एक ऐसे लाइन में चले जाते हैं जिसमें उनका खुद का भी इंटरेस्ट नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे उनके अगेंस्ट जाना है तो बच्चों को भी ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि रियली वो जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं उसका प्रोन टन समझ के अपनी अंतरात्मा की आवाज समझ अगर उनको लगता है कि उनमें जाना है तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज को समझना पड़ेगा नहीं तो फिर जो आजकल जो डिप्रेशन एंगजायटी और इसके केसेस जो हो रहे हैं वो फिर बढ़ते जाए और जहाँ तक मैरिज का सवाल है अब ये थोड़ा सा है कंट्रोवर्सी मतलब टॉपिक है इसको कैसे डील किया जाए इसमें भी वही डिस्कशंस करना है की अगर मान लो बच्चा अगर नहीं करना चाह रहा है तो क्यों नहीं करना चाह रहा है क्या उसको कारण अगर वो स्पिरिचुअलिटी के चलते नहीं करना चाह रहा है की और कोई कारण है अगर स्पिरिचुअलिटी या किसी भी चीज को फॉलो कर रहा है उसके कारण अगर नहीं करना चाह रहा है तो दोनों में डिस्कशन होना चाहिए अच्छे से अगर दोनों से बात नहीं मनती है तो एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिसको बच्चा एक मेडिटेटर के रूप में एक बैठ के अच्छे से डिस्कशंस हो कभी कभी पेरेंट्स और चाइल्ड्स के बीच में कम्युनिकेशन इतना गैप रहता है की वो एक दूसरे को, को तो डिमांड है।, उस है उसमें लगता है कि आगे कर सकता है आराम से रह सकता है तो एट द एंड ऑफ पेरेंट्स को यह समझना पड़ेगा की बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ये चीज निश्चित तरह से समझ लेना पड़ेगा ठीक है पेरेंट्स है आपने उन्होंने जन्म दिया है आपसे उनका रिश्ता है आप पुरुष जन्म में किसी तरह से जुड़े होंगे किस जन्म में जुड़े हैं बट ये पेरेंट्स को जितना जल्दी हो सके समझ जाएं, उनकी भलाई के लिए सोचें लेकिन उनको हर चीज़ों पर फोर्स लें मेरे ख्याल से ये इस तरह का अप्रोच रहना चाहिए आ, जी जी डॉक्टर अमीना जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया सवाल का जवाब और आशा करता हूँ हमारे दीपा शर्मा जी जिन्होंने सवाल पूछा है उनको समाधानकारक जवाब मिल गया होगा एक और सवाल स्क्रीन पे है मैं चाहूंगा कि सोनल व्यास जी गए और एक सवाल फिर से मैं बनारसी बाई को पूछना चाहूंगा दो मिनट और लगेंगे आपको सोनल व्यास जी ये लिखा है कहते हैं की गोजन अगर सही ढंग से नहीं बनता तो मन खराब होता है और बोजन का हमारे मन पर पड़ता है इन बातों में कुछ बताइए जैसे डॉक्टर रूपा रूपाले ने कहा कि हम लोग एनर्जीज हैं हम सभी एनर्जीज हैं तो हमारी एनर्जी होती है हमारे खाने पे भी है राइट जैसे पुराने लोग थे हमारे हमारे कहीं बाहर खाना हर जगह खाना नहीं खाते थे बहुत सिलेक्टेड जगह थी जहाँ पे वो खाना खाते थे खाना किस किस टेंशन से बना है किस एनर्जी के साथ बना है और हम जब ले रहे हैं खाना तो वो एनर्जी वो इंटेंशन हमारे शरीर के अंदर आता है तो इसलिए हमारा अगर खाना अच्छा नहीं हो तो हमें खराब मूड हो जाएगा खाना अगर गुस्से में बनाया है तो हमारे गुस्से में आ जाएंगे रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं तो पता नहीं होता है कि किस तरह का खाना उस टाइम पे बना है किस इमोशन के साथ बना नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाने में क्या होता है जो जानवर मरता है आप इमेजिन करो उसका अंदर का इमोशन क्या होगा डर का गुस्से का जिसने बनाया होगा उसमें भी कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति रहेगी अगर वो आप खाना खाते हैं तो वो वाले इमोशन भी आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो वो आपके फिर आचरण में भी वही चीजें आएंगी इसलिए खाना बहुत जरूरी है कि आप खा रहे हैं क्या खा रहे हैं कैसा खाना खा रहे हैं और किस तरीके से बना अगर आप खुद कर रहे हैं जैसे महिलाएं हैं जो कुक करती हैं तो आप खुद भी कर रहे हैं खाना बना भी रहे हैं तो बहुत प्यार से बहुत अपने पन से बहुत पॉजिटिव इमोशन दो क्यूँकी जो आप इमोशंस देते हो खाने पर वही खाने वाले के अंदर राजने बताया की खाने का कैसे मन के ऊपर असर पड़ता है और भोजन बनाते समय हमें जो है, को टच करता है। एक आखिरी और डॉक्टर जी लिखते हैं माई क्वेश्चन अच्छा लोगो को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा क्यूँ समझते है देखिए बुरे को अच्छा करना अच्छा को बुरे करना हम इसमें न जाए हमारे कि हम कौन हम कै, कैसे हैं कौन है और मेरा व्यवहार क्या है हम अपनी नजरिया से हम देखते हैं एक चोर चोरी करता है चोर चोरी करने वाला जो चोर होगा उसके लिए वो बहुत अच्छा होगा वो उसको तो प्रोत्साहन देगा नहीं यही काम करो लेकिन हमारा क्या करता है क्या कहता है वो हम किसी को दुख देना ये इंसानियत नहीं है किसी को कष्ट देना इंसानियत नहीं है ियत क्या है कष्ट निवारण करना कोई कष्ट में है बीमारी में है उसको बीमारी तो दूर करना ये तो इंसानियत है लेकिन कोई बीमार है और उसको बीमार कर दे कोई ऐसी बात सुना करके कुछ ऐसी खिला करके और कुछ ऐसी बोल करके तो वो इंसानियत नहीं है तो इसमें तो कौन क्या करता है उसमें नहीं जाना हम क्या करते हैं उसमें जाना है की मुझे क्या करना है कुछ कहा कोई कहा गया उसका कोई मान लीजिए एक सिंपल गांव की कहावत हम कहते हैं कोई कहते हैं कि भाई आपका कान वो कौआ ले गया एक चिड़िया ले गई तो हम चिड़िए के ना जाए कान को हाथ लगा के देखे सचमुच ले गया मेरा कान मेरे साथ है तो उसी तरह तो समझ गया होंगे आप लोग तो उसी तरह हम लोगों को कोई को हमारे को चढ़ा दे अरे आप तो ये हो और कोई ये कहे कि आप तो ये हो नहीं हम जो हैं जैसे हैं मुझे अच्छी तरह मुझे अपने को पता तो इसीलिए आने और चढ़ाने में चढ़ना नहीं है किसी को उतारने में उतारना इंसानियत ये है कि पॉजिटिव सोचना है पॉजिटिव है पॉजिटिव लोगों को मदद करनी नेगेटिव हमारे डिक्शनरी में न हो हम चाहे घर गृहस्थ में हों चाहे कहाँ भी हो हम यूमन है इंसान है और हम परमात्मा के संतान हैं त्मा क्या है शांति का सागर क्या का सागर है सुख का सागर है उसके बचे है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम भगवान के बचे हैं और कर्म हमारा क्या हो रहा है थोड़ा तो रियलाइज और उस रियलाइज करके उस पर हम चलें उसको अपनाएं अपना करके व्यवहार में सबको हम वही बांटे जो हमारे अंदर है तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो है जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए क्योंकि तो प्यार से बोले अगर किसी की गलती को रियलाइज भी कराना है तो बहुत प्यार करें मान चोर है तो उसको चोरी के हम ये ना करें तुम अरे तुम बहुत अच्छा आदमी हो तुम तो लोगों को मदद करते हो ये करते हो वो करते हो हम सीधा सीधा बोलेंगे तो और उतावला हो जाएगा और ये हो जाएगा तो उसको हम महिमा महिमा की हमारी गलतियों को बताता है ईश्वर शिव बाबा की तुम्हारी महिमा करता है तुम तो विश्व महाराजन हो तुम फरिश्ता हो विश्व रक्षक हो ये सेवक हो लेकिन बच्चे तो ये कमी है कि कि से भी भी कभी करते भी करते हो, हो, तुम्हारे अंदर कभी कभी मोह भी आ जाता है ये नहीं रखना है तो उसी तरह दूसरों को जो भी लिखा वो ये करें और अगर देखे की अगर ये जगह ठीक है, तो एक बीज डाल तो सा अगर देखे ठीक नहीं है जगह ठीक नहीं है धरनी ठीक नहीं है, तो बस महिमा करेगा। हम उसको और जलते हुए में हम बिजली का तेल घास का तेल या कोई आयल ना डालने की और उधर तो देखा काम यही है जो, जो है जैसे ओके डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर बात आपने बताया कि किस तरह से हमें हैंडल करना है हर व्यक्ति को थोड़ी सी उसकी महिमा करके और बड़े प्यार से उसकी गलती को अगर हम लोग बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना कि हम जल्दी से उसको डायरेक्टली बोल दे और परेशान हो जाए वो भी वो एक्साइटमेंट हो हमें भी परेशान कर सकता है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल का कैसे हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करना है अगर कुछ गलती भी हो गया तो उस आदमी से कैसे डील कर तो चलिए अब हम लोग वक्त हो गया है इजाजत लेने का एक बार फिर से डॉक्टर बनारसी लाल शाह डॉक्टर अमिया पांडे और डॉक्टर डोनिका रूपारल और तो जी और निधि डॉक्टर निधि हमारे साथ आए थे इंटरनेट की के कनेक्शन की वजह से उनका फिर से वापस आना नहीं हुआ अवनीश भाई को भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत चंद तालों के साथ उनका सम्मान और प्यार से कहेंगे कि भाई इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें और जाते जाते रत्ना शर्मा जी एक छोटा सा गीत जरूर आप भक्ति गीत सुनाइए हम लोग यही आरोप प्रोग्राम पूरा करते हैं जी जी रमेश जी बहुत ही अच्छा आज के पधारे हुए सभी विशेषज्ञों ने इतना अच्छा ज्ञान सभी को सलाह दी है कि योग, स्लीप बैलेंस मुखी की योग प्राणायाम कम्प्लीट स्लीपिमुखी बने परिवार के साथ कनेक्शन बनाएं, प्रकृति के करीब जाएं, संगीत से अपना नाता जोड़े और सबसे बड़े वो प्रभु वो जो एक संपूर्ण अखंड ज्योति पुंज है जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है उनके साथ अपना तारतम्य बनाए इसके लिए मैं सभी दर्शकों के लिए छोटा सा भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ निर्गुण और न्यारे तुम रे बिन हमरा कान पालन हे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमरा कानो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम रे बिन हमरा कौन ही? तुम ही हमें का हो संभाले तुम्ही हमरे रखवा रे तुम बिन हमरा कौन नहीं तुम बिन हमरा कौन नहीं चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्ही से ये गगन है मगन तुम्ही तो दिए हो सितारे भगवन ये जीवन तो क्या कोई सवारी ओ निर्गुण और नारे तुम बिन हमरा कौनो नहीं हमरे उलझन सुलझाओ भगवन तुम बिन हमरा कौनो नहीं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 इतनी तो अरज सुनो है पथ में अध दोन में उजी आ रे वो पालन हे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमेरा कौन नहीं उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हरी बिन हमरा कौन नहीं तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में बहुत ही अच्छा लगा और एक छोटा सा सवाल किसी ने किया है सोनल व्यास जी के लिए सोनल जी स्क्रीन पे आपके लिए सवाल है माय क्वेश्चन इज टू माय सोनल व्यास हाउ टू कीप पॉजिटिव इन दिस की उत्तर देना <laughs> <पूरा करें> <laughs> देखिये अभी पेंडेमिक में क्या है ना सब लोग बहुत ज्यादा है कि कितने केसेस आए हैं और रोज सबसे पहले आप बोलते हैं पेपर पढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज कितने केसेस आए कितने मरे कितने अभी हैं तो सबसे पहली चीज है कि अपने प्रिकॉशंस रखो उस पर बहुत ध्यान दो ठीक है अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो और सबसे पहले तो उन न्यूज को देखना छोड़ो सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन हाँ प्रिकॉशंस को ध्यान रखना सेकेंडली नेगेटिविटी क्यों आ रही है इसीलिए आ रही है क्योंकि हम हमारा जो नीड होता है सोशल नीड आ, लोगों से मिलने का इच्छा है हम लोग डेली कहीं ऑफिस जाते थे अब ऑफिस नहीं जा रहे हैं काम करते थे अब काम हमारा होते हैं, तो ऑफिस तो जाते तो वर्क मोड ऑन रहता है घर आते तो रिलैक्स मोड ऑन रहता है तो घर आने के बाद अब वर्क फ्रॉम होम में हमारा रिलैक्स मोड ही ऑन है और वो हमारा माइंड ऑन नहीं कर पा रहा है कि हमें काम करना है तो अब एक अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ एक्सरसाइज करो मेडिटेशन करो लोगों से कनेक्ट करो जिन लोगों से आपने बात नहीं की आज तक आप उनसे बात करो आसपास वालों से बात करो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक हैबिट डेवलप करो हॉबी डेवलप करो जिसको आप परस्यू करो या फिर बचपन में जब आपकी हॉबी रही होगी जिसको आपने अब बुला चुके हो फिर उसको रिवाइव करो तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव बनने में बहुत मदद करेगी एक्टिव रहो बैठे मत रहो खाली बैठोगे तो खाली दिमाग खतान करते रहता है बेस्ट है कि एक्टिव रहो लोगों से से बात बात करो करो फोन पे आजकल तो तो वीडियो वीडियो कॉल कॉल की फैसिलिटी है आप नेगेटिविटी दूर रहोगे जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा सवाल और उसका जवाब भी आपने अच्छी तरह से दिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा जो भी बातें आपने सुनी है उसे एक बार चिंतन में लाइए और जो अच्छी बातें हैं वो दूसरा तक पहुंचाइए यही हमारा संदेश है और आप सभी तन से मन से स्वस्थ और मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते तो चलिए दोस्तों आज का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं और आज के अपने सभी कलाकारों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि वे आज हमारे बीच में आए और इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ और नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए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 फिर दुनिया से गो एक दिन बिक जाएगा को जगले रह जाएंगे चारे तेरे चारेरे ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला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 तो कल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से गोक दिन बिक जाएगा माटी के मन जगने रह जाएंगे प्यारे तेरे को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 ला ला ला ला ला ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटकड़ा रहता है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 मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कट रहता है बरसात भी आकर चली गई